श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध अथ चतुर्थो चतुर्थोध्याय कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना शेषोवाच बहिंतुद्वार सर्वा पूर्व बृता तथो बाल्वनि गृहपाला श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब वसदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी तेतु तुर्ण्रजा देवक्या मत आ चक्ष भोज राघ्न प्रत्यक्ष वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था सतलपातर्ण मुत्था कालोयम सुहमघातर्णम प्रस्खलन भुप्त मृधज द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से का गृह की ओर झपटा इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है यह सोचकर वह विबल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा तमाह भ्रातरम देवी कृपना करुणम सती कल्याण मरहसी बंदे गृह में पहुंचने पर सती देव ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा मेरे हितैसी भाई यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है स्त्री जाति की है तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए पाव तो पुत्र कही का भैया, तुमने देवस मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले अब केवल यही एक कन्या बची है इसे तो मुझे दे दो जा हस्ता प्रभो। दातु मंदा जा अंगे प्रजाम अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ मेरे प्यारे और समर्थ भाई तुम मुझ मंद भाग्नि को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो श्री शोक उपगृहत्व जी कहते हैं परीक्षित कन्या को अपने गोद में छिपाकर कर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की परंतु कंस बड़ा दुष्ट था उसने देवकी जी को झिड़क उनके हाथ से वह कन्या छीन ली ताम गृहत्वा चरण मात्र अपोथिल सौद अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था अनुजा विष्णु सा महाभुजा परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं देवी थी उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े आठ हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी दिव्य सृंभि गाधरा वह दिव्य मारा वस्त्र चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी उसके हाथों में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र और गदा ये आठ आयुध थे गंधर्व अप्सरा किन्नर तो सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे उस समय देवी ने कंस से यह कहा कि मया हत्या जात खल तवा क्वर्वशत्री कृपणान रे मूर्ख मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर एते माया प्रभावी भुवी बहुनामा निकेतु बहुनामा बभुव कंस से इस प्रकार कह कर भगवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई तया भीतमा कंस परम विस्मितः देवकिं वसुदेव चीमुच प्रचृत ब्रवीत देव की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा अहो भगन्य होया बात पापना पुरुषादिवा पत्यम बहवो हिंसिता मेरी प्यारी बहन और बहनोई हाय हाय मैं बड़ा पापी हूं राक्षस जैसे अपने ही बच्चे को मार डालता है वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले इस बात का मुझे बड़ा खेद है सक्तकारुण्य तख्त सुहितो कान, कान भमिश्या ब्रह्म है वृत स्वसन मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है मैंने अपने भाई बंधु और हितसियों तक का त्याग कर दिया पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा वास्तव में तो मैं ब्रह्म के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूं दैवअप्यम वक्त न्या केवलम पाप केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते विधाता भी झूठ बोलते हैं उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले ओह मैं कितना पापी हूं माँ शोचतम महाभागा स्वकृत भुज जंत वो न सद कत्र, कत्र देवाधीना सदा सते। तुम दोनों महात्मा हो अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन है इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते भौमान भूतानी यथायांत्यपयांत्य त्मा तथा विपर्य जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता यथान भेदो यथ आत्मा विपर्जय देहय अभियोग जो लोग इस तत्व को नहीं जानते विश अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता वशः मेरी प्यारी बहन यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है या मन्यते स्वधिक। तम्यातं तम्यातं। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बद्ध और बाधक भाव को प्राप्त होता है अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है साधवो शालह मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो ऐसा कहकर कंस ने अपने बहन देवकी की और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए उसकी आंखों से आंसू बह बह कर मुंह तक आ रहे थे मोचया मास निघ डाद विस्तृद कन्या का गिरा देवकि वसुदेव चर्शय नात्म सौहृदम इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा भ्रतो शवण तप्त छांो समेवके प्रहस्य तमुवाच जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया वे उसके पहले अपराधों को भूल गई और जी ने कंस से कहा, मनस्वी कंस आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है देव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मेहमान बैठते हैं इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह द्वेश भाव पृथक दृष और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मध से अंधे हो जाते हैं फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं श्री सुच कंस एवं प्रसन्ना प्रतिभाषित देवकी वसुदेवाभ्यां अनुज्ञा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया बतीता कंस चर्व यद उत्तम योग निद्रया वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया आ कर्ण भरतुर्गदेव शत्र कंस के मंत्री पूर्णतया नित्य निपुण नहीं थे दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे एवं चेतरी भोजेंद्र पुरग्राम श्यामोद्यून्न भोजराज यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में छोटे छोटे गांवों में अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं वे चाहे दस दिन से अधिक के हों या कम के सबको आज ही मार डालेंगे कि देवा समर भीरु भी देवगण युद्ध युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं अश्यत हन्यमाना समंततः जे जे पलायन युद्ध भूमि आप चोट पर चोट करने लगते हैं बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सम्रांगण छोड़कर देवता लोग पलायन परायन होकर इधर उधर भाग जाते हैं के चित्रांजलियो दीना नस्त्र शस्त्रादिश मुक्त कच्छ शिखा के चेधास्म दिन कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं ये हम भयभीत है हमारी रक्षा कीजिए न विस्मित भय नस्त्रास्त्रुखान भगन चापान युद्ध आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो जिनका रथ टूट गया हो जो डर गए हो जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हो जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो उन्हें भी आप नहीं मारते रहो जुषा कि शभुना वा बनोकषा किमिंद्रेणअपीजेण ब्रह्मणा ब्रह्मणावा तपस्ता देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी ढींग हाँकते हैं उनसे तथा एकांतवासी विष्णु वनवासी शंकर अल्पवीर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है तथा पत्नोपेक्षा मनमहे तथ तमूल खन खननेसमानु फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ऐसी हमारी राय है क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए यथा मयोंगे समुपेक्षित नकते रूढ़ के तुम यथेन्द्रिय ग्राम उपेक्षित तथा पुर महान बद्ध बलो न चाल्यथे जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती उपेक्षा कर दी जाती है तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है मूलम विष्णु तस््रो विप्रा तपो यज्ञ यि देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहां रहता है जहा जहाँ सनातन धर्म है सनातन धर्म की जड़ है वेद गौ ब्राह्मण तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है तस्माह ब्राह्मणान् तपस्विनो यज्ञशीलान् इसलिए भोजराज हम लोग वेदवादी ब्राह्मण तपस्वी याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि भविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे विप्रा घेदास् तपत दम श्रद्धा दया तिक्षा चतभस्तनु ब्राह्मण गौ वेद तपस्या सत्य इंद्रिय दमन मनो श्रद्धा दया तिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं सर्वसुराध्यक्षो स ही सर्वसुराध्यक्षशय तेवता सर्वासेरा सचतुर्मुखा अयम वै तद पदृषीण विहिंसन वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेशी है परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है महादेव ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए एवं भी एवंत्री कंसमत दुर्मति ब्रह्म हिंसा हितम ने काल पाशा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए संध्य साधु कधने कधन प्रियान काम रूप धरान दान वृहमा विषत उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया ते वी रज प्रकृत तमसा मूठ चेत सताम विद्य समाचे रात रा मृत्यु उन अस्त्रों की प्रकृति थी रजोगुणी तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था उनके सिर पर मौत नाच रही थी यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया परीक्षित आयो श्रियम यशो धर्मम लोकनाशा हंत थे जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म, उनकी आयु, लक्ष्मी, धर्म, लोक, परलोक, और सबके सब, सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देती है महापुराणे पारम्भ्याम सहितायाम दशमस्कंधे स्कूर्वा चत तो